भगवद गीता त्रयोदश अध्याय द्वादश ल्लोकों पर विचार आरंभ हुआ था ज्ञम य प्रवक्ष्यामे यज्ञात मत अनादिमत परम ब्रह्म बसत्च्य थे तो पदार्थ है जानने योग्य जिसके ज्ञान से मोक्ष मिलता है जन्म जन्मबल से छुटकारा पा जाता है जीवात्मा वो ज्ञ होता है तो उसको मैं कहता हूं कहा विशेष रूप से कहूंगा प्रवक्ष्यामे प्रकृषन बक्षा क्ष यदि गया तद प्रवक्षाण जो ग्यय है उसको मैं कहूंगा प्रतिभा और जिसके ज्ञान से फल भी बताया क्या अमृतत्व उचित है तो अमृतम उचित है जिसके ज्ञान से जिस ज्ञान के जानने से अमरत्व की उपलब्धि होगी मृतत्व तो समाप्त तो होगा इतने प्रलोभन दिखा करके श्रोता को तो ग्याय का स्वरूप क्या बताया अनाधिमत परम ब्रह्म कार्यकाल भाव से रहता परम सत्य ना ये बताया असत भी नहीं असत्य सत शब्द का वाच्य भी नहीं असत शब्द का वाच्य भी नहीं सत शब्द का लक्षार्थ है वाच्य नहीं ये सिद्धांत का अभिप्राय है लक्ष्य है वाच्य नहीं है माने वहां बाणी नहीं जा सकती है कोई भी बाणी होगी अपने पिछड़ों को घेरने के लिए विशेष भी जाती है जैसे अये हम बोलेंगे घट को घेरना है बाणी ने शब्द जा करके घट को घेरना है तो इत्यादि बोला जाता किंतु ब्रह्म को वाणी नहीं घेर सकती स्थिति तो यहाँ वाणी का विषय नहीं मन का विषय नहीं कहने के लिए अपाच्य कहा गया है न सतह न सतह यह शब्द है यद्य ब्रह्म नहीं है सिद्ध नहीं होगा पूर्व पक्ष यहां समझा करेगा ब्रह्म अवस्तु अस्तित्व ना अवाच्य अस्थित रूप से अवाच्य है यह पूर्व कहता है और सर अस्थि शब्द का वाच्य नहीं बनता ब्रह्म अस्थि नहीं कहा जा सकता इसलिए ब्रह्म नहीं है पूर्वादि बोलेगा ब्रह्म पक्ष बना देना नास्ति अवस्तु ए, ना अवस्तु के साथ ही होगा तो ब्रह्म में अवस्तुत्व रहेगा वस्तु नहीं है क्यों अस्थि शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता अस्थि शब्द अवाच्यत्वात् तो पूर्वादि बोलता है यत्र यत्र य अस्थिशब्द अवाच्यत्व यही तो होगा जहां जहां अस्थिशब्द का अवाच्यत्व होगा वहां में वस्तु नहीं होता जैसे अवाच्य जो होता बंध्यापुत्र बोलते हैं अस्थि शब्द से कहा नहीं जाता बंध्यापुत्र अस्थि नहीं बोला जाता तो अस्थि शब्द का अवाच्य बनता है वो वस्तु भी नहीं हो दृष्टांत भी दे दिया पूर्वाजी ने किंतु यह अनुमान कहां तक सिद्ध है और पूर्वाजी का विचार करते हैं श्रुति के द्वारा बाधित है कहेंगे सिद्धांत बाध दोष है इसमें तुम्हारे अनुमान जो सिद्धांत बोलते हैं क्यों जब तुमने अनुमान किया हम आपत्ति देंगे उसमें सिद्धांत पर आपत्ति देंगे हेतु रस्तु साध्य मस्तु हेतु हो साध्य न हो तो क्या करना पड़ता उस स्थिति में यदि साध्य न हो तो हेतु न हो सिद्ध करना पड़ेगा जैसे पर्वतों वर्णिमान किसी ने बोल दिया हेतु दे दिया धूमवतवा धूम होने से कहा क्यों तो दृष्टान्त भी दे दिया महानस जहां धूम होता है अग्निवती जैसे महानस है बोला क्यों तो सामने वाला आक्षेप कर देता है धूम तो हो प्रत्यक्ष दिख रहा है खंडन नहीं करते अग्नि दिख नहीं रही दिन में धूम वस्तु बनिर्स्तु तो क्या अनुकूल तर्क क्या देना होगा यदि बनिर नश्या तरी धूम से यदि अग्नि न होती तो धूप नहीं होता किंतु धूम है इसके मतलब अग्नि है अग्नि न होती तो धूम नहीं होता है अनुकूल तर्क देना होगा तो सिद्धांत बोलते तुम्हारे जो अनुमान है ब्रह्म अवस्तु अस्थि शब्द अवाच्य कहा था तुमने ब्रह्म वस्तु नहीं है कोई क्यों अस्थि शब्द का के वाच्यार्थ नहीं होता ये कहा था हेतु रस्तु अस्थि शब्द वाच्य नहीं हम बोलते हैं वाणी का विषय बनता रही ब्रह्म हेतु रस्तु ब्रह्म में हेतु हो अस्थि शब्द का अवाच्य हो किंतु साध्यम वास्तु अवस्तु न हो क्या उत्तर दोगे इसमें बोल नहीं पाएगा क्यों यत्र यत्र अवस्तु तत्र तत्र अस्थि शब्द अवाच्य तुम दिखा नहीं सकता हो क्यों व्यवहार जगत में सब अस्थि शब्द का वाच्य बनता है पूर्व पक्ष तो व्यवहार से ऊपर जा नहीं सकता श्रुति को लेकर के खंडन होगा इसका अनुमान का श्रुति बोलती है ये तो निवर्तन थे अपराप्त माने ब्रह्म शब्द से लक्ष्यार्थ में कहा जाता है वाच्य अर्थ नहीं होता ब्रह्म कहाँ तक वाच्य होता है देह इंद्रिया जो मन है बुद्धि है अव्यक्त तक वाच्य बनते हैं तत्त शब्द का वाच्य अर्थ अव्यक्त तक है मानी ईश्वर तक च्य बनता है तो जिसमें सारे कल्पित हैं वो अस्थि शब्द का वाच्य नहीं बनता तो अस्थि शब्द का वाच्य है वो ब्रह्म अपरब्रह्म अपर पर ब्रह्म है अनाधिपत परम ब्रह्म बोला है विश्लेषण लगा दिया है सद सत्ता न उच्चते सत्य असत भी नहीं कहा जाता शब्द का वाच्य भी नहीं हो असत शब्द का वाच्य भी नहीं है ये कहना है सिद्धांत का है तो पूर्वादि अनुमान दिया था अस्ति शब्द वाच्यत्वाद अवस्तु ब्रह्म इथा ब्रह्म अवस्तु अस्ति शब्द वाच्यवाद ये तत्र अप्रयोजक तुम वा सिद्धांत ने अनुकूल तर्क नहीं कहा प्रयोजक हेतु नहीं तुम्हारा शब्द को सिद्ध नहीं कर पाएगा अवस्तुत्व का सिद्ध नहीं कर पाएगा अस्ति शब्द अवाच्य होने से ये देने से अनुकूल तर्क क्या होता है हेतु साध्यम वाचा ऐसा करने पर उत्तर देना होता अनुकूल तर्क देना पड़ेगा साध्यम नाश्ते तद, तद नास्तिक तदि हेतु नास्तिक बोलना पड़ेगा साध्य न हो तो हेतु भी नहीं होना चाहिए साध्यत तरी हेतु हेतु है तो साध्य है सिद्ध करना होता है अनुकूल तर्गा हम पूछते हैं क्या है तुम्हारे पास इस सम्मान में ब्रह्मा अवस्थु अस्थि शब्द अस्थि शब्द अवाच्यवाद हेतु है तुम्हारा हेतु हो ब्रह्म में अस्थि शब्द अवाच्यत हो तो अवस्तु न हो ब्रह्म क्या है न वस्तु हो ने पर अनुकूलता नहीं पाओ सिद्धां तावत इत्यादि कहा था न ना तावत नास्ति ब्रह्म नास्ति इति ना ब्रह्म ने यह बात नहीं नास्ति बुद्धि अविषयत्वात नास्ति बुद्धि का विषय नहीं है ब्रह्म ब्रह्म में नास्ति बुद्धि का विषय नहीं होता ब्रह्मवेता को क्या दिखता है नास्ती बुद्धि का विषय नहीं बनता ब्रह्म अस्थि लक्ष्य रूप से समझते हैं इतर व्यावृत्तियों द्वारा पहचान प्राप्त कर ये ब्रह्म है ऐसा बाच्य नहीं होता ब्रह्म अवाच्य होता हुआ अभी ज्ञान उसका हो जाता है यह स्थिति है नास्ती बुद्धि का विषय नहीं है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा नहीं है नहीं कह सकते ब्रह्म है वस्तु तो तो है ब्रह्मा। ब्रह्म तो सिद्ध किया था है किंतु वस्तु है सिद्धांत सिद्ध करना चाहते पर पक्ष बोलता है नास्ती बुद्धि विषयत्व में वो अवस्तुत्व निमित्तमें अवस्तुत्व में तो निमित्त क्या बोलता है नास्ती बुद्धि का विषय हो वो तो वस्तु नहीं होता अवस्तुत्व में निमित्त क्या बनता है बुद्धि नास्तु अवशय बुद्धि का जो अवय होता है वो वस्तु नहीं होता है कि ब्रह्म बुद्धि का अषय नए विषय बनता है बुद्धि का अषय नए ब्रह्म विषय नहीं है नास्तीबुद्धि का अषय है नास्तिबु विषयत्व अवस्तुत्व निमित्त अवस्तत्व में निमित्त क्या बनता है नास्तीबुद्धि विषय कि ब्रह्म नस्तिबुद्धि का विषय नहीं है ठीक है अतः तद अभा विषयत्व बुद्धि के विषय का अभाव है ब्रह्म ब्रह्म न अवस्तुता इसे ब्रह्म में अवस्तुत्व तो नहीं मान सकते तुम तुमने जो अनुमान दिया था ब्रह्म हो, अस्तित बुद्धि अविषयित्वात दिया था ब्रह्म में अवस्तुत्व सिद्ध देवता हो जाता है व्यक्तिकरण ये जो सिद्धांत कहा था इसको स्पष्टीकरण करने के लिए चौदह पूर्वादी आक्षेप करता है महाराज जितने भी वस्तु होते हैं दो ही बुद्धि का विषय बनते हैं या तो अस्थि बुद्धि का विषय या नास्त्री बुद्धि, बुद्धि का विषय विषय है अस्थि बुद्धि का विषय बना नहीं है नास्तिक बुद्धि का विषय बना तो ये दो बुद्धि से अतिरिक्त कोई है ही नहीं ये पूर्वाधि शंका उठाता है नानो सर्वा बुद्ध जितने भी बुद्धियां बनती है अस्थि नास्ति बुद्धि अनुगत आएगा जो भी विषय होगा या तो अस्थिबुद्धि के द्वारा संबंधित होगा या नास्तिक बुद्धि का विषय होगा दो में से एक होगा अनुगत होगा दोनों विषय अस्थि या नास्ती लगा हुआ होगा उसमें कोई भी विषय हो सर्वा सारे सारे जो बुद्धियां हैं वृत्तियां हैं अस्ति, नास्ति बुद्धि अनुगता अस्ति बुद्धि और नास्ति बुद्धि के द्वारा अनुगत होते हैं तत्र एवं से जब स्थिति में सारे के सारे विषय जितने बुद्धियां होते हैं अस्ति बुद्धि या नास्ति बुद्धि का भी अनुगत होकर के होते हैं एवं सत्या और ज्ञम अभी जो ज्ञ ब्रह्म है ना ज्ञय में तथा कहा आपने जो ज्ञ ब्रह्म है जिसका प्रतिपादन इस श्लोक में किया जा रहा है ज्ञम अभी अस्थि अनुगत प्रत्यय विषयम् नास्तिक नास्तिबुद्धि, नास्तिक नास्तिबुद्धि गत प्रत्यय विषयम् भाष्या दो में से एक बुद्धि का विषय होना चाहिए तो ज्ञ अभी कोई भी वस्तु होता है तो अस्तिबुद्धि के द्वारा अनुगत होकर ज्ञान होता है या नास्तिक के द्वारा अनुगत होकर ज्ञान होता है नहीं है यह बुद्धि होती है तो ये आपका ज्ञ ब्रह्म है को जो कहा गया प्रभक्शा में कहा हुआ है ये भी अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्यक विषय है या तो अस्थि बुद्धि के जो विषय है उसके ज्ञान का विषय बनना होगा अस्थि बुद्धि को अनुगत जो ज्ञान होता है उसका विषय होना चाहिए अथवा नास्तिक बुद्धि अनुगत नास्तिक बुद्धि में जो अनुसरण करने वाला ज्ञान का विषय होना चाहिए ब्रह्म दो ही बुद्धि होनी चाहिए तो इतना पूर्वादिन बोला दो में से एक होना चाहिए तो अस्थि बुद्धि का विषय ही नहीं है कहते हैं नास्तिक बुद्धि का विषय या तो नास्तिक बुद्धि का विषय होना चाहिए आपने बोल दिया अस्थिबुद्धि का विषय नहीं है तो नहीं है अस्थि शब्द बाच्य का अभाव है किंतु नास्तिक बुद्धि भी नहीं है कहा ना तो दो में से एक दोनों तो दोनों होगा ये तो अस्थिबुद्धि का विषय बना गया बुद्धि का जब ब्रह्म नहीं है अस्थि बुद्धि का विषय नहीं है तो नास्तिक बुद्धि का विषय है यह पूर्व ने कहा तो सिद्धांत न सिद्धांत का न भाई ब्रह्म अतिय तुम न जहाँ इंद्रियों का विषय होगा अस्थि नास्तिक बुद्धि के द्वारा अनुगत होते हैं दो में से एक होते हैं घटो अस्थि घटो नास्ति इंद्र का विषय है वो या कैसा अत्यन्द्रिय विषय है ये क्या है परमात्मा है ब्रह्म है जय है ब्रह्म अतियो का विषय नहीं है हाँ नहीं कि अस्थिबुद्धि का विषय नहीं हुआ तो नास्तिक बुद्धि का विषय नहीं स्वर्ग इंद्र का विषय है क्या नहीं है करके निश्चय कर सकते हो तो अस्थिबुद्धि का विषय नहीं हो रहा है इंद्र का अभाव इंद्र जमे ज्ञान न होने से तो सकते हैं क्या शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है यहां भी शास्त्र प्रमाण है एक विवाद विवादी श्रुति है कैसे नास्तिक बुद्धि का विषय बनेगा ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं तो फिर कोई भी ना ऐसा थोड़ी होगा यह सिद्धांत कारण न कहा सिद्धांत ने ब्रह्म भी पूर्वा कहा था जगत में दो ही बुद्धि बनते तो अस्थि बुद्धि का विषय होता या नास्तिक बुद्धि का विषय होता तो ब्रह्म भी जब अस्थि बुद्धि का विषय नहीं तो नास्तिक बुद्धि का विषय होना चाहिए तो सिद्धांत का न बात नहीं है अतिये नाम ब्रह्म अतिय है इंद्रियों का विषय नहीं है ब्रह्म वहां ये जगत वाला नहीं लगा सकते व्यवहारिक जगत के पदार्थ नहीं चलता वहाँ उभय बुद्धि अनुगत अप्रत दोनों बुद्धि के द्वारा अनुगत ज्ञान का विषय नहीं है ब्रह्मा को नास्ति बुद्धि का भी नहीं होगा क्यों इंद्रिय का विषय न होने से अस्थिनाश्ति का अभाव रहा देखो इसी स्पष्टीकरण करते हैं यद्य इंद्रिय वस्तु जो इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है जिन वस्तुओं को घट है पट है मठ है इसे जाना जाता।, जा। जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होगा जहां यदि इंद्रियागम वस्तु घटाधिकम जो घटाधिक वस्तु है इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है तद अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय बास्यात नास्तिक बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय बास्यात दो में से एक बुद्धि का विषय बनेगा वही पदार्थ कौन इंद्रियों का विषय होता हो या तो घट है तो घटो अस्थि अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्यय का ज्ञान होगा और न हो तो नास्तिक बुद्धि का ज्ञान होगा इंद्रिय जल गम्य वस्तु हो इंद्रिय के द्वारा जाना जाता हो उसमें अस्तित्ति उभय मैंने बुद्धि के माध्यम से जाना बुद्धि प्रति विषय करके जाना जाता है किंतु इदम तो गेयम ये जो इस्लोक में कहा ग्यय पदार्थ है ज्ञम ये तत्प्रवक्षा में कहा है ये जो ग्यय है ये तो कैसा है अतींद्रिय इंद्रिय नहीं इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होगा इंद्रियों का विषय नहीं बनता जहां इंद्रियों का विषय बनता है वहां पर अस्थि अनुगत या नास्तिक बुद्धि अनुगत होकर के होता है बड़े तो प्रत्यक्ष प्रमाण जहाँ चलेगा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ब्रह्म के विषय श्रुति प्रमाण से सिद्ध है तो ये कहना चाहते हैं इदम तो गेयम ये जो ग्यय है जो में कहा हुआ है जहाँ ज्ञान का विषय को क्या कहते हैं वृत्ति व्याप्ति तो है ना ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है इदम तो ज्ञम गय पदार्थ है अतेंद्रिय न अतीन्द्रिय होने से तद अस्थि बुद्धि तद्वारे ज्ञेम यह जो ज्ञे है येदम तो ज्ञम अतेंद्रियत्व शब्द के प्रमाण गम्यत्वाद मात्र एकमात्र शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण है शब्द को श्रुति शब्द प्रमाण गम्यत्वाद मात्र एकमात्र शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जाता है अन्य कोई प्रमाण का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कोई काम नहीं करता अनुमान काम नहीं करता विषय में प्रत्यक्ष नहीं उपमान नहीं अर्थापत्ति आदि कोई नहीं विशिष्ट आत्मा होगा शरीर आदि विशिष्ट वहां तो रथ आदि लेकर के चेतन है यहाँ करके होता है क्यों नहीं शुद्ध चेतन के ज्ञान नहीं होता उसे विशिष्ट चेतन ज्ञान होता स्थिति तो। तो यह आत्मा है क्यों जड़ शरीर में प्रवृत्ति हो रही है जैसे जड़ है गाड़ी वस्तु रथ उसमें चेतन के आश्रित होकर चेतन में आश्रित होकर चलती नहीं नहीं चलती ये भी चल रहा है काम कर रही है शरीर काम कर रहा है चेतन है यहाँ इतना सिद्ध होता है तो शुद्ध चेतन थोड़ी ज्ञान होगा शुद्ध चेतन के शुरू मात्र कम एक प्रमाण विशेष ब्रह्म श्रुतिक से ही जाना जाता है और से जो जाना जाता है आत्मा है आत्मा है यह तो विशिष्ट आत्मा का ज्ञान होता है शरीर आदि विशिष्ट आत्मा ये कहना है इस शुल्लोक में जो गेय में तत्प्रवक्षता वो क्या है कैसा है शब्द एक प्रमाण गम्य मात्र शब्द मात्र एक प्रमाण से ही जाना जाता है अन्य कोई प्रमाण नहीं है बाकी और कोई प्रमाण नहीं जो छह प्रमाण मान के चलते हैं इस अध्यात्मिक जगत में प्रत्यक्ष उपमान अनुमान शब्द और अर्थापत्ति अनुभव अनुपलब्धि उनमें से पांचों प्रमाण कामने कर सकते एक एकमात्र प्रमाण है शब्द तो ही प्रमाण श्रुति शब्द ही के प्रमाण गंभी न घटाधिपत हुए बुद्धि अनुपत प्रत्येक विषय तंग इसलिए घटादि के समान दोनों बुद्धि के विषय का ज्ञान विषय नहीं बनता बुद्धिजन्य ज्ञान का विषय नहीं है घटाधि में तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है वो इसलिए है तो अस्थि बोलते हैं अस्थि बुद्धि का अलुगत भोगकर ज्ञान होता है तो, ना हो तो नास्ति बुद्धि का होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है मात्र शब्द का प्रमाण है यहां कमी है ये कहा था इसलिए कहते इसी हेतु से कहा न सतनाशत ये न सत इसलिए कहा था वो सत भी नहीं असत भी ने नहीं कहा था जो सत अथत में जो व्यवहार होता है कार्य का भाव में होता है वो अस्थिबुद्धि नास्ति बुद्धि का विषय बनता है किंतु यहां नहीं है इसलिए अर्थात सप्तनाश्य कहा था उचित कहा यद तो उत्तम पूर्वाद्रो कहा था विरोध बताया था ज्ञम तथ वो ग्यय है गाना क्या मानना ज्ञान के विषय को ज्ञ कहा जाता है परबक्षा भी कहा हुआ है पूर्वादि कहा था यद तो उत्तम पूर्वादिरा ने कहा विरुद्धम उच्चत कर कहा क्या विरुद्ध कहा ज्ञम वो ज्ञ है न सतनाश ज्ञ है तो सत रूप से जानना चाहिए सदवि ने अस बोला फिर जय कहना क्या बोला और सदवि ने असिनयना विरुद्ध नहीं है पूर्वादि ने कहा था ना विरुद्ध हम सिद्धांत का पूर्वादि ने ऐसे जो कहा था वो नहीं है सिद्धांत बोलते हैं क्यों अरे बाबा केनुश्रुति से देखो ना क्या बोलती केन श्रुति अन्यदेव तद विदितात अथो विदित माने कार्य और अविदित माने कारण अज्ञान माया दोनों से अतिरिक्त है कहती श्रुति ये है ये दोनों से अतिरिक्त वस्तु है बोलती है श्रुति कार्य कारण बाप से अतिरिक्त वस्तु है बोल रही है क्या न श्रुति अन्यदेव तदविद रात जो विदित पदार्थ मैंने कार्य जगत में दो ही है अनादि माया कारण बांकी सब कार्य है जो कार्य से भी अलग है और कारण से भी अलग हुआ है मैंने अज्ञान से भी है अज्ञान के कार्य से भी है ये दिखाया है अन्यदेव तदविधरात अथवा अविविधता स्त्रुति बोल रही है तो जो श्रुति बोल रही भिन्न है बोल रही तो बस वस्तु होगा ना कैसे वस्तु नहीं हो वस्तु ऐसा है जो यहां कहा गया यह वस्तु कैसा है अन्य देव तद्वितात कार्य कारण भाव से अतिरिक्त है जगत और जगत के कारण दोनों से अलग है कारण कोटि नहीं, कार्य कोटि नहीं है ऐसा श्रुति बोल रही है सिद्धांत बोलते हैं अन्य देव तद्वितात अथवात अधिकार ऐसा श्रुति होने से वो ब्रह्म विरुद्ध नहीं होता कहना यह है अन्य वस्तु जानने कार्यकार से जो अतिरिक्त होकर जानना होगा ना उसको क्यों? और ज्ञा बोलना और सत्य असत दोनों ने मानना कार्यकाल ने मानना विरुद्ध का कहा विरुद्ध नहीं है कार्यकाल से अतिरिक्त बोला है श्रुति ने यह सिद्धांत कहा पूर्वाजि बोलता है वो श्रुति विरोध बोलती है श्रुति भी विरुद्ध है यथार्थ श्रुति नहीं है वो अरे अर्थवाद है वो यथार्थ नहीं है श्रुति ने विरुद्धार्थ है इतजेद पूर्वाजी वो श्रुति कहना श्रुति जो है ना विरोध बोलती है वो तो कार्यकाल वाप तो से अतिरिक्त वस्तु होता ही नहीं और श्रुति बोल रही है अन्य देव अन्य है भिन्न है कार्य से और कार्य से भी अलग है ऐसे बोल रही है विरुद्ध तो बोल रही है पूर्व बोलता है श्रुति री विरुद्धार्थ विरुद्ध अर्थ के विषय के कथन करती है श्रुति जगत में कार्यकाल वाप से और कुछ है ही नहीं उससे अतिरिक्त पदार्थ ही नहीं है और अतिरिक्त है बोल रही है, है। श्रुति भी विरुद्ध तो है कौन विरोध विरुद्ध बोलती कौन केरोपन श्रुति के कहा पूर्व उसी की व्याख्या करता है पूर्वादि विरुद्ध बोलने वाली कैसी श्रुति होती है तेनो श्रुति उठी उसी के समान है किसके समान तो कहता है पूर्वाधि यथा यज्ञाय सालाम यज्ञ मंडप का तैयारी करके यज्ञ मंडप बनाने की तैयारी की किसके लिए क्या करने के लिए और यह किसके लिए स्वर्ग के लिए स्वर्ग सुख के लिए क्या यथा यज्ञा सलाम आरभ्य यज्ञ के लिए सलाम यज्ञ मंडप निर्माण करके आगे उसके मन में शंका आ गई निर्वाण होने के पश्चात वही तद वेद वह स्वर्गीय सुख आएगी कि नहीं तत्सुखम को वेदा कौन जानता है हम तो अभी यहां है कोई तद इस बात अस्मार भेद उसको कौन जानता है यदि यद यदि अश्विन लोग अस्थिवाद यदि वो सुख उस लोग में है या नहीं उस लोग में वो सुख है नहीं स्वर्ग सुख के लिए यज्ञ करना है यज्ञ मंडप निर्माण कर दिया उसके बाद शंका आ गई मन में कौन जानता है उसको सुख को स्वर्गीय फल को कौन जानता है वो है या नहीं तो इस स्थिति में क्या होगा उसका वो विरुद्ध बोल रही ठीक है विरुद्ध बोल रही जैसे वो विरुद्ध बोलती है वैसे क्यों के लोगों को विरुद्ध बोल रही है अन्य देवता होता है तो विद्या विरुद्ध को जैसे वो श्रुति है पूर्वा दृष्टांत दे रहा है इस श्रुति कोई अन्य व्यक्ति दे रही है यज्ञ साल आरभ्य के लिए यज्ञ मंडप तैयार करके आगे शंका कर देता है कोई तदवेदा वो स्वर्ग फल कौन जानता है तत्फलम यद अश्मिन लोग है यदि अश्मिन लोग है अमुष्मन लोग इस्लोक में उस्लोक में अस्थिवा नवा वो तत्फलम अस्थिवा नवा वो फल है या नहीं जैसे वृद्ध बोलने रही श्रुति रुक जाएगा ही क्या शंका आने पर इस प्रकार वृद्ध बोल रही तो मैंने ब्रह्म में वस्तुत्व सिद्ध नहीं होगा शंका आ जाएगी दिया हमने जो अनुमान दिया था ब्रह्मा इत्यादि कहा था ब्रह्म अवस्थो अस्थि अस्थि शब्द अबाच्य विरोध आ जाएगा श्रुति पूर्वी बोलेगा इसके समान यो श्रुति तो पक्षे समान यज्ञ के लिए पचास सं उसी ने कौन जानता है कि वो सॉरी ये फल है या नहीं कह नहीं हो पाता विरुद्ध बोल रही ठीक इस प्रकार यहां भी है केनो परिषद में पुरुवादी बोले तो शेदांत तो बोलते न ऐसा विरुद्ध नहीं बोलती अरे बाबा जब विदित और अविदित से भिन्न बोल रहे भिन्न वस्तु तो होगा कि नहीं होगा होगा तो अवस्तु तो कैसे बोलेंगे केनो परिषद है ना अन्य देव होता तो अन्य भिन्न होता है विदित से अन्य अविदित से भी ऊपर का अर्थ अन्य ही होता है ऊपर होगा अतिरिक्त अधि माने ऊपर ऊपर माने भिन्न ही होता है विदिताभिता अवितता व्याम अंड श्रुति में ही सुना है कहां केनो निसर में विदित और अविति से भिन्न सुना पड़ा है अवश्य विज्ञा अर्थ प्रतिपादन बनते श्रुति क्या जानते विषय को अवश्य जानना प्रतिपादन करना इस है इसलिए ऐसे प्रतिपादन कर रही अरे है अरे बाबा वो है विदित और अविति से भिन्न है उसको जानो श्रुति ये बोलती है क्यों निसर ब्रह्म के विषय भी बोलती है तो अवश्य विज्ञान प्रतिपादन उस श्रुति का तात्पर्य प्रतिपादन किसमें है अवश्य विज्ञाय है वो माने विदित से विभिन्न है अविद विभिन्न है वो उसको जानना अति आवश्यक है जिसे मोक्ष होगा इसी का प्रतिपादन के लिए तत्पर है श्रुति कौन श्रुति केनोपन श्रुति अन्य तो अभिपादन यदि अश्विन इत्यादि जो वाक्य है पूर्व पक्ष ने जो दृष्टांत दिया था केनोपन से ठीक उसके समान है यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप आरंभ कर दिया आरंभ होने के बाद में शंका आगे मन में यदि अश्मिन अमुश मिलो के वो फल है या नहीं उसको में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं संदेह हो गया जैसे एक को रोक देगी वो चालक यज्ञ मंडल निर्माण होने पर भी यज्ञ नहीं कर पाएगा इस प्रकार यहां भी वैसा ही योग्य में बन उसी प्रकार है, है। ये पूर्वादि की शंका है यदि तो उत्तर देते सिद्धांत यदि अमुश्मिन इत्यादि तू इत्यादि वाक्य दिया आपने तो विधि अर्थवाद हो विधि का अर्थवाद वाक्य हो केंद्र पर अर्थवाद नहीं है वस्तु प्रतिवादक है और वो जो यदि अमुस्लिम लोगे इत्यादि जो कहा वो अर्थवाद है विधि का शेष है इत्यादि अर्थवाद वाक्य है तो उसके द्वारा रोकने अर्थवाद के द्वारा वेद तो विहिद को रोक नहीं सकते बाध नहीं सकते उपपत्ति से युक्ति संगत भी है कहते हैं न उस ब्रह्म का प्रतिपादन करता युक्ति संगत भी है कैसे देखो किसी भी वस्तु का प्रतिपादन होने के लिए चार चाहिए जाति गुण क्रिया और, और संबंध ये चार से व्यक्ति का पहचान कराया जाता है ये ब्राह्मण है तो केशव जाति को लेकर के कहा गया ये क्षत्रिय बोले जो बोले जाति को लेकर सिद्ध करते हैं वहां जाति का संबंध दिखाते हैं और क्रिया गुण शुक्ला कृष्ण एक गोरा है काला है इत्यादि बोला जाता है किसको गुण को लेकर के गुण का संबंध बना दिया जाता है अन्य व्यक्ति से उसको परिचय करा इतर करके परिचय कराया जाता है जाति गुण क्रिया पाचक पाठक इत्यादि बोलते हैं पकाने वाला पढ़ाने वाला इत्यादि बोला जाता है तो किसके क्रिया ले? को लेकर के भोजन बनाता है तो पाचक बोल दिया क्रिया से संबंध उसका पढ़ाता है तो पाठक बोल दिया क्रिया से व्यक्ति का परिचय कराया जाता है वाच्य बनाया जाता है उस व्यक्ति को चतुर्थ तो होता है संबंध संबंध मान जैसे राज शिव पुलिस आदि बोलते हैं राजा का संबंध है उसके साथ राजपुर आदि बोला जाता है ये चार धर्म होते हैं व्यक्ति को पहचान कराने के लिए वाच्य बनाने के लिए ब्रह्म के साथ चारों नहीं है ब्रह्म में कोई जाति नहीं है कोई गुण नहीं है शुक्ल कृष्ण आदि गुण है ही नहीं कोई क्रिया निष्क्रिय है और संबंध नहीं असंग है वो तो कैसे बाच्य बनाएंगे ब्रह्म को बाच्य बिना बिना ज्ञान होता है उसको तो नहीं है वहां वो तो लक्ष्य होता है बाच्य तो विशिष्ट में होता है उसको तो लक्ष्य होता है ये कहना है उपपत्य से बने युक्ति संगत भी है बाच्यत्व तो का अभाव होना ब्रह्म में अस्थि शब्द का अवाच्य अवाच्यत्व तो आना युक्ति संगत है कैसे सदसाध सदा सदसदाधि शब्द है लोच्यते क्यों पूर्व का सदसदाधि शब्द के द्वारा नहीं कहा जाना युद्ध संगत है सत शब्द असत शब्द दोनों के द्वारा नहीं कहा जाता है। क्यों सदा सदसतान असत चेत बोला हुआ है वह भी नहीं असत भी नहीं कहा गया है इसे युक्त संगत है वह का निर्पण इसी वाक्य इसी से होना है सदाधि हो सकता बाच्य बनेगा बाच्य है ही न वो ये तो बातचो निवर्तन दे अप्राप्त मन कहा हुआ है उपत्यक्ष युक्ति संगत भी है उन्होंने ऐसे ही कहा सदस्य शब्द है ब्रह्मन चेटी जो कहा सदस्य सब असदादि शब्दों के द्वारा ब्रह्म नहीं कहा जाता कहना युक्ति है यह सिद्धांत कह रहे सर्वो ही शब्द जितने भी शब्द होगा संसार में जितने शब्द हम प्रयोग करते हैं किसके लिए उसके अपने विषय को प्रकाश करने के लिए अयम घट अयम पट अपने अपने विषय को प्रकाश करते हैं अयम घट बोलेगा तो घट को प्रकाशित कर वो शब्द अयम पट बोलेगा तो पट को प्रकाशित करेगा वो शब्द इत्यादि सर्वो ही शब्द जितने भी शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए अर्थ प्रकाशन के लिए विषय का प्रकाशन करने के लिए विषय प्रकाशित करने के लिए शब्द प्रयोग होता है सर्वो ही अस्मात सर्वो शब्द जितने भी शब्द प्रयोग होगा वो अर्थ प्रकाशन है विषय प्रकाश के लिए किसके लिए विषय के प्रकाश करने के लिए उस शब्द का जो विषय होगा उसको प्रकाशित करने के लिए शब्द दिया जाता है प्रकाशनाय प्रयोगतः प्रयोग अथवा सूर्यमाणस बोला गया शब्द हो चाहे सूर्यमाण शब्द हो मान वक्ता बोलता है शब्द किसके लिए विषय प्रकाश के लिए और श्रोता भी सुनता है किसके लिए विषय जानने के लिए विषय प्रकाश करने के लिए होता है शब्द दोनों सूर्यमाण से सुना, सुना गया शब्द और सुना जा रहा जो शब्द सुनाया गया शब्द अथवा सुना हुआ शब्द सुन रहा जो शब्द दोनों शब्द माना वक्ता के द्वारा बोले जाने वाला शब्द इदम कुरु इत्यादि और श्रोता जिसको समझता हो जिस शब्द से सूर्यवाण सूर्यमाण जो शब्द हो र श्रोताओं के द्वारा जो शब्द सुनने वाला व्यक्ति होगा श्रोतवीर सूर्यमाण श्रोता के द्वारा सूर्यमाण शब्द होगा वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त किया गया शब्द श्रोता के द्वारा सुना जाने वाला शब्द दो प्रकार के शब्द है जाति क्रिया गुण संबंध द्वारा जाति क्रिया गुण संबंध चार के संबंध माध्यम से चारों के माध्यम से चारों में से कोई एक के माध्यम से चाहे जाति के माध्यम से हो चाहे क्रिया के माध्यम से हो चाहे गुण के माध्यम से चाहे संबंध के माध्यम से वो शब्द जाति गुण क्रिया संबंध के माध्यम से संकेत ग्रहण प्रति मानी शक्ति ग्रहण के प्रति ये शब्द का इसी अर्थ में संबंध निहित है ये समझ रहा है जैसे घट शब्द का शक्ति कहा मानते हैं घट भी मानते कम पदार्थ तो पट में नहीं होता घट माने बोलेंगे तो शब्द सुने किसको लाएगा घट को लाएगा पट को नहीं लाता क्यों उसको पता है ये ये शब्द की शक्ति इसमें संबंध यहां ऐसा समझता है तभी उसको पकड़ लाता है संकेत ग्रहण माना शक्ति ग्रहण के प्रति सभी शब्द के एक एक विशेष अर्थ में संबंध होता है अन्य में नहीं होगा तो जितने भी शब्द हैं प्रयोग किया हुआ शब्द वक्ता के द्वारा अथवा सूर्यमाण है श्रोता के द्वारा जो शब्द हैं जाति क्रिया गुण अथवा संबंध चारों के माध्यम से चाहे जाति के माध्यम से हो चाहे क्रिया के माध्यम से चाहे गुण के माध्यम से चाहे संबंध के माध्यम से संकेत ग्रहण प्रति माना शक्ति ग्रहण के प्रति यह शब्द का यही अर्थ होता है यही विषय होता है ऐसा क्यों श्रोता को वहां कार्य करना होगा सुनने के पश्चात सभ्यपेक्ष अर्थ हम प्रत्याधि माने सापेक्ष शक्ति ग्रहण के प्रति सापेक्ष हो करके शक्ति ग्रहण के प्रति सभ्यपेक्ष सापेक्ष शक्ति ग्रहण के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता सुना हुआ शब्द हो में उसमें प्रयोग नहीं कर पाएगा व्यक्ति उसमें माने सापेक्ष होकर के शक्तिग्रहण के सापेक्षित होकर के सभी शब्द अपने अर्थ प्रकाशन में ज्ञान कर अर्थ का प्रकाश करवाते हैं ज्ञान करवाते हैं प्रत्याय यदि ज्ञान करवाते हैं जो भी शब्द शब्द के नहीं सर्वो ही शब्द दिया शुरू सभी शब्द का ये होता है अपने विषय के प्रकाशन के लिए जो तो शब्दा के द्वारा श्रोता वक्ता के द्वारा प्रयोग किया हो अथवा श्रोता के द्वारा सुना गया जितने भी शब्द होते हैं जाति क्रिया गुण संबंध के माध्यम से शक्ति ग्रहण के प्रति वो शब्द अपने शक्ति कहाँ है उसकी संबंध कहाँ है अर्था कौन है उसका विषय कौन है तो शक्ति के अपेक्षा के द्वारा ही अर्थम प्रत्ययित माने अपने विषय को ज्ञान कराता है सभी शब्दों में सामर्थ्य होता है नान्य था अन्य प्रकार होने नहीं सकता चारों धर्म को लिए बिना शक्ति ग्रहण होने पाएगा कोई भी शब्द प्रयोग करो जाति क्रिया गुण संबंध के बिना शक्ति ग्रहण हो सकता इस जाति का संबंध इसमें ज्ञान हो तभी तो ब्राह्मण शब्द समझेगा वो तो क्या समझेगा बोलने वाला भी सुनने वाला अयम ब्राह्मण बोल रहा है ये ये ब्राह्मण है निश्चय करेगा श्रोता किसको लेकर के जाति को लेकर इसका संबंध इसी में ये जो ये जाति के साथ ये ये ब्राह्म शरीर का संबंध है अन्य शरीर का नहीं ब्राह्मण नहीं कहते उसको अथवा क्रिया का संबंध होगा या गुण का संबंध होगा या संबंध होगा कोई इत्यादि करके ज्ञान कराता है सभी शब्द का नदृष्टत्व देखा नहीं गया कोई भी शब्द अपने अर्थ का प्रकाशन नहीं कर सकता सकते चारों के लिए बिना शक्ति ग्रहण न होगा शक्तिग्रह के बिना अर्थ ज्ञान नहीं होगा तद यथा जैसे चारों का दृष्टांत देते हैं वो इस प्रकार है शक्ति ग्रहण करने के लिए यथा गौर अश्व इति बात जाति तै जैसे गौ बोला अश्व बोला तो गोत् जाति जिसमें हो गौ कहा जाता है मान गोत्व जाति का संबंध जहां देखा जाति के साथ संबंध देखने से उसके ये व्यक्ति का संबंध गोत्व जाति के साथ है अन्य जाति में नहीं है अस्वत्व जाति में नहीं है इसलिए वो वो कहा गया वो कहा गया अश्वत्व जाति जिसमें हो उसमें अश्व कहा जाता है उसको जाति से पृथक हो जाता अयंग अयंग वो पचती पठती व क्रिया था अयम पचती अयम पठती इत्यादि ये पकाता है और ये पढ़ता है ये प्रयोग होता है तो इसमें क्रिया शक्ति भिन्न भिन्न क्रिया में एक क्रिया दोनों क्रिया एक के साथ नहीं है एक व्यक्ति के साथ में पचती क्रिया लगा है पाचन क्रिया और एक के साथ में पाठ पठन क्रिया लगा हुआ है तो कि दोनों क्रिया के बाद से व्यक्ति अलग हो जाता है पहचाना जाता है माना इस व्यक्ति का संबंध इस क्रिया के साथ इस शक्ति मान संबंध विषय उसको शक्ति कहा जाता है शक्ति ग्रहण की अपेक्षा करके शब्द अपने अर्थ को विषय को प्रकाश करता है पचती पठती इति अथवा, क्रिया से है भेद होना शुक्ल कृष्ण इति वु गुण से होता है ये गौर है कृष्ण है इत्यादि बोला जाता है एक गुण से धनी गोवान बोला गया संबंध से धन वाले को धनी बोला जाता है गाय वाले को गोवान बोला जाता है संबंध से होता है पृथक किया जाता है न तो ब्रह्म जातियामत ब्रह्म चारों के चारों वाले नहीं है चारों नहीं है ब्रह्म में कौन जाति भी नहीं क्रिया भी नहीं गुण भी नहीं संबंध भी नहीं। तो फिर कैसे वो अर्थ को प्रकाशन कैसे करेगा शब्द अस्थि शब्द का वाक्य कैसे बनेगा ब्रह्मा वाच्य बनाने के लिए चार चाहिए चार में से कोई एक चाहिए जाति गुण क्रिया संबंध कोई कोई चाहिए ब्रह्म में चारों नहीं है कहा न तो ब्रह्म ऐसा नहीं है जाति आदिमान नहीं है जाति गुण क्रिया शक्ति क्या है संबंध आदि नहीं है ब्रह्म में अतो न सदादि शब्द वाच्यम इसलिए सदादि शब्द का बाच्यार्थ ब्रह्म नहीं होता सदा सत आदि शब्दों के बाच्यार्थ बनाने के चारों में से कोई चाहिए क्या क्या जाति गुण क्रिया संबंध कोई ना कोई चाहिए चारों नहीं है ब्रह्म में इसलिए सत आदि शब्दों का बाच्य नहीं बनता ब्रह्म जो बाच्यार्थ बनाना हो ऐसा चाहिए वो है ही ब्रह्म में न तो ब्रह्म जातिबद्ध अतो न सदादि शब्द वाच्यम रहा जाति वाला ब्रह्म नहीं है सदादी शब्द का बाच्य ब्रह्म नहीं बनता ना भी गुणवत्त ब्रह्म गुण वाला भी नहीं है शुक्र काला गोरा तो ब्रह्म है ही नहीं गुण शब्द ना उच्छेत जिसे गुण शब्द से द्वारा कहा जाए ब्रह्म को गुण वाला होता तो गुण शब्द के द्वारा निर्पण करते ऐसा गुण वाला ब्रह्म होता है बोलते वो भी नहीं है क्यों निर्गुणवात सूर्य में निर्गुण कहा है ब्रह्म निर्गता निर्गतम गुणमेश जिसमें गुण निकल गया गुण है ही नहीं उसको निर्मूण कहा जाता है ना भी क्रिया शब्दवाच्यत्व क्रिया शब्द के वाच्य नहीं बनता ब्रह्म निष्क्रियवा ब्रह्म निष्क्रिय है क्योंकि okay. निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धंधन विवाह अवं सेतावरूप है ब्रह्म कैसे निष्कलम अवय रहता है, है। कला अवयव हाथ पायर आदि कुछ नहीं है निष्कलम माने निष् निर्वय ब्रह्म निर्वैव है निष्क्रिया क्रिया रहित है कोई क्रिया नहीं होती ब्रह्म में सावै पदार्थ क्रिया होगा वो निर्वैव है क्रिया नहीं हो सकती शांतम शांत है निर्वैव है शांत है वो निरबध्यम निरंजनम निर्दुष्ट है ब्रह्मा अवध्य मने होता है दुष्ट होता है बद्य मने दुष्ट निर्वध्यम अवध्य निर्दुष्ट है ब्रह्म निरंजनम माया रहित है अंजन मे माया काला धब्बा जैसे माई माताएं लगाती ना काजल वो काला ऐसे काला काली है माया बंधन में डालने वाली वो रहित है अमृतस्य परम सेतु कहते हैं वो अमरत्व के लिए यही परम सेतु इसको जानना ही यही पुल है सेतु है बांध है ये किसके प्राप्ति के लिए अमरत्व प्राप्ति के लिए ब्रह्म तो अमरत्व हो गया अमृतस्य परम सेतु ऐसा कहा है कैसा स्वरूप है दग्धन धनम इवाम जैसे अग्नि जलने के बाद में सारे सारे ईंधन समाप्त होने के बाद अग्नि की जो स्थिति होती है जैसे स्वरूप दिखता है उसी प्रकार है प्रकाश रूप है ऐसा दग्धन धनम दग्ध ईंधन का समान जला जिसका ईंधन जला गया जैसे अग्नि के अनलम माने जो अग्नि है उसका समान है ईंधन समाप्त होने पर अग्नि की जो स्थिति है ऐसा स्वरूप है कहा हुआ है शता है इसलिए क्रिया नहीं कर सकते वहां का क्रिया के द्वारा कोई क्रिया लगा करके ब्रह्म नहीं पहचान कराया जाता ऐसा जो ऐसा करने वाले जैसे पढ़ने वाले को पाठक बोल दिया पहचान करा दिया ये पढ़ने वाला व्यक्ति बोल दिया पठती बोल दिया और पचती बोल दिया भोजन बनाता तो पचती वहां से उसका संबंध दिखा दिखाकर परिचय करा दिया शब्द के द्वारा ऐसा ब्रह्मंग नहीं है जाति भी नहीं है ब्राह्मणवादी जाति वहां ही नहीं शरीर में जो भी जाति आदि तो उसे परिचय नहीं करा जा सकता ब्रह्म को परिचय करना शब्द वाच्यवृत्ति बना वाच्य बनाना नहीं किया याद सकता गुड भी नहीं शुक्ल काला गोरा कोई नहीं ब्रह्म ये तो शरीर के धर्म है सारे है। क्रिया भी शरीर में है ब्रह्म में नहीं है निष्क्रिया है संबंध नहीं असंग है ये बताना चाहेंगे आप निक नच संबंधी संबंधी भी नहीं ब्रह्म कोई संबंध हो किसी का संबंध हो वो भी न संबंधी नहीं, नहीं ब्रह्म एकत्वाद एक है ब्रह्म संबंध के लिए कैसे दो व्यक्ति चाहिए तब तो संबंध होगा एक दूसरे के साथ संबंध होगा ब्रह्म एक है एकत्वात अद्वैतवाद अद्वितीय है ही नहीं कैसे संबंध होगा संबंध के लिए द्वितीय दूसरा दु� चाहिए तब संबंध होगा अद्वैतवाद अविषयत्वाद विषय नहीं है ब्रह्म कैसे संबंध होगा विषय हो तो विषय ही बनेगा विषय विषय संबंध होगा विषय ही नहीं होगा विषय हो तभी विषय विषय भाव संबंध वो भी नहीं है आत्मत्वात और आत्मरूप है वो किस रूपये इसलिए संबंध नहीं होता अपने आप में अपने आप का स्वयं का संबंध नहीं होता दूसरा कोई यही नहीं आत्मरूप है अन्य हो तो संबंध होगा स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं होता धन्य के साथ संबंध होता है आत्मत्वाच का चार हेतु दे दिया एकत्वाद अद्वैतवाद विषयत्वाद आत्मत्वाद इसलिए ब्रह्म संबंधी नहीं है इले संबंध को लेकर भी ब्रह्म को वाच्य नहीं बना सकते शब्द शब्द के द्वारा बाच्य नहीं बना सकते जाति को लेकर नहीं बना सकते क्रिया को लेकर नहीं बना सकते गुण को लेकर नहीं बना सकते चारों होते हैं ये बाच्य बनाने के लिए चार होते हैं कौन होते हैं चार होते हैं। बाच्यत्व तो लाने के लिए चार जाति गुण क्रिया संबंध चारों ब्रह्म में नहीं है कैसे बाच्यार्थ होगा वो सदस्य शब्द को बाच्य नहीं हो सकता लक्ष्य लक्ष्यार्थ है नहीं कर सकते बाच्य नहीं हो सकता न केव शब्दे न उच्चते चारों के चारों धर्मन होने के कारण जाति गुण क्रिया संबंध चारों न होने से किसी शब्द के द्वारा भी ब्रह्म नहीं कहा जाता जो शब्द के द्वारा कहा जाता तो, तो बनता ब्रह्म में शब्द बाच्यत्व तो आता नहीं आने हो सकता इसलिए ठीक है जो कहा ठीक है ये तो बातचो नहीं करता है तैतरे में कहा है ये तो बातों ने देते आप बात अप्राप्त सह आनंद ब्रह्म विद्वान ने जो कहा बिल्कुल युक्ति संगत है पूर्व को कहता कहा था इसको इसको स्पष्ट कर दिया वो प्रत्येक से कहा था युक्तम बोल दिया आंदोलन करिए युक्ति संगत है बात कि किसी को भी परिचय कराने के लिए चार चाहिए चार में से कोई एक लेकर परिचय परिचय कराया जाता है या तो जाति से यह ब्राह्मण है बोल दिया तो इतर जाति से व्यावृत्ति कर दिया उसने किसको देख ब्रह्मत्व तो जाति को देख के ब्राह्मण कहा ब्राह्मणत्व तो जाति देखा तो ब्राह्मण कहा जाता है उसे पृथक हुआ है वो बच्चे बनाया एक क्षत्रिय है आदि आदि जो बोला जाता है, जाति को लेकर होता है कहीं क्रिया को लेकर होता है पचती पठती इत्यादि बोला जाता है भिन्न भिन्न क्रिया से भिन्न व्यक्ति का परिचय कराया जाता है ये पक पकाता है पढ़ता है इत्यादि बोला जाता है व्यक्ति का परिचय क्रिया से गुण से काला है गोरा है इत्यादि के द्वारा बोला जाता है वह वो भी नहीं है गुण भी नहीं निर्गुण है वो संबंध भी एक है आत्मा है अद्वय है इत्यादि कहा हुआ था तो संबंध भी कैसे ब्रह्म को शब्द सब, वाच्य कैसे बनाएंगे नहीं बन सकता बाच्यत्व तो नहीं है ब्रह्म भी सिद्धांत बोल रहे इसलिए कहा सप्तरना सदुचित्र जो कहा ठीक कहा है जिसको बाच्य बनाने के चार में से कोई एक चाहिए जाति पूर्ण क्रिया संबंध चाहिए चारों ने है ब्रह्म में कैसे बाच्य बनाएंगे उसको ये कहा सिद्धांत है ठीक है सर्वाशाम ध्याम पूर्वादि बोलता हमारे सारे जितने भी बुद्धि बनती है ना जितने भी ज्ञान होते हैं हमें अस्थिधित्व नास्तिधित्व न वा अनुगतत्व या तो अस्थि बुद्धि के द्वारा अनुगत होता है कोई भी वस्तु ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का या नास्ति बुद्धि के द्वारा अनुगत होकर के ज्ञान होता है घटो अस्थि घटो नास्ती पटो अस्थि पटो नास्ति आदि या तो अस्थि बुद्धि के द्वारा अनुगत होकर के ज्ञान होगा या नास्ति बुद्धि के द्वारा अनुगत होकर के ज्ञान होगा सारे विषय ऐसे ही हैं पूर्वाधिकारुद्धियां बनती है हमारी वृत्तियां बनती है अस्तित्व ना, ना अस्थि अनुगतव अनुगत होने पर अन्य तरह धीरे गोचरत्व अव है दो अन्य कोई तो है ही नहीं दो से अतिरिक्त तो बुद्धि का विषय बनना नहीं या तो अस्थि बुद्धि या नास्तिक बुद्धि या तो है बोलते हैं या न बोलते हैं दो ही तो होता है अस्थि बुद्धि नास्तिक बुद्धि होने पर अन्यतर धीप गोचर तो अभाव है ब्रह्म में दोनों बुद्धि का अभाव हो गया अस्थि भी नहीं नसा नसा का न सतनाश बोला हुआ है अस्थि बुद्धि का विषय भी न नास्त बुद्धि का विषय भी नहीं बोल दिया है तो दोनों के विषय बुद्धि का विषय का अभाव होने पर ब्रम्हड़ो अनिर्वाच्यत्व दुर्बारम तो ब्रह्म तो तो में अनिर्वाच्यत्व तो आ जाएगा किसी विषय नहीं बन पाएगा ऐसी आएगी फलितम्बाह तत्र इत्यादि सबसे कहा था पूर्वाज था तत्र एवं सती सारे के सारे विषय जितने भी होते हैं या तो अस्थिबुद्धि के ज्ञान का विषय बनेगा या नास्तिक बुद्धि का विषय का ज्ञान बनेगा ऐसी स्थिति हो गई व्यवहार में ऐसा देखा इसलिए एवं सती ज्ञयम अपनी अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय प्रत्यय विषय बात नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय कहा जो ज्ञाय ब्रह्म है वो भी या तो अस्थि बुद्धि का विषय होना चाहिए या नास्तिक बुद्धि का विषय होना चाहिए यह पूर्व आजी ने कहा कि सिद्धांत को नहां पर इंद्रियों के द्वारा जन्य ज्ञान होगा वृत्तियां बनती हो इंद्रियों के द्वारा जिनको जाना जाता है वो अस्थि बुद्धि नास्ति बुद्धि वहां लगते हैं काम यह अतेंद्रिय विषय है ब्रह्म अस्थि बुद्धि नास्ति बुद्धि का विषय न होने पर भी ब्रह्मा होता है अस्थिशब्द बाच्य भी नहीं नास्तिक वाच्य भी नहीं फिर भी ब्रह्मा है श्रुति के क्रम में है एक आनाजातिक सिद्धांत ब्रह्म और घटा आदि विल क्षण दे तुमने जो दृष्टांत है अस्थि बुद्धि नास्ति बुद्धि के द्वारा अनुगत होकर के ज्ञान होता है जिनको कहा वो घटादि को विषय लेकर काके को लिया घटादि को लेकर बोला इंद्रों का विषय होता है उनको लेकर बोला तुमने ब्रह्मलोक घटादि विलक्षण आज ब्रह्म जो घटादि संसारिक पदार्थों से विलक्षण है घटादि से विलक्षण होने से है उभय बुद्धि अविषयत्व भी दोनों बुद्धि का विषय न होने पर भी अस्थि बुद्धि के द्वारा अनुगत भी नहीं है नास्तिक बुद्धि के द्वारा अनुगत भी नहीं है ब्रह्म बुद्धि प्रति के द्वारा अनुगत न होने पर भी न अनिर्वाच्यता इत्या अनिर्वाच्य है ब्रह्म निर्वाच्य तो नहीं आता है जाना जाता है उसको इतर व्यावृत्ति के द्वारा पहचाना जाता है ये ब्रह्म है ऐसा विधि मुख्य नहीं कहा जाता नहीं बना सकता ये नहीं है अस्थि बुद्धि के द्वारा जाना जाता ब्रह्म नहीं है इस रूप से परिचय होता उसका इतर व्यावृत्ति के द्वारा सिद्धांत बोलते न इत्यादि ना अत्य उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अभिषेक कहा अत होने के कारण दो प्रकार की बुद्धि अस्ति बुद्धि नास्ति बुद्धि अनुगत होकर के ज्ञान का विषय नहीं होता ब्रह्म होता ठीक है हमें कहते हैं घटादेर इंद्रिय ग्राह्य घटादी वस्तु तो इंद्रिय ग्राह्य इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं इंद्रियों का विषय बनते हैं घटादेर इंद्रिय ग्राह्य जो घटादि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं उभय बुद्धि विषय तो दोनों बुद्धि का विषय है अस्थिबुद्धि नास्ति बुद्धि का विषय है होने पर अस्थि बुद्धि न होने पर नास्ति बुद्धि का विषय होने पर भी ब्रह्म तद ब्रह्म कैसे है माने इंद्रिय अग्राह्य तद अग्राह्य से इंद्रिय अग्राह्य इंद्रिय नहीं है ब्रह्म आख से देखा नहीं जाता कान से नहीं सुना जाता मुख से बोला नहीं जाता ऐसा है ब्रह्म अग्राह्य तद अग्राह्य ब्रह्म इंद्रियों का अग्राह्य होने से नैधि विषय तो दोनों अस्थिबुद्धि और नास्तिक बुद्धि का विषय ब्रह्म नहीं होता इस बोल रहे तथापि फिर भी ना न अनिर्वाच्यत्व आदि जैसे नहीं है अनिर्वाच्य नहीं है वस्तु नहीं है नहीं है जैसे बंध्यापुत्र बोलते शब्द प्रयोग होता है अर्थ नहीं मिलता ऐसा नहीं ब्रह्म, भिसा है ब्रह्म ब्रह्म विषय है एक विषय है वस्तु है न तुम का फिर भी अनिर्वाच्य नहीं है मान इंद्र का विषय नहीं होता अस्थि और नास्थिति बुद्धि का विषय नहीं बनता इसलिए फिर भी ब्रह्म अनिर्वाच्य नहीं है बंध्यापुत्र जैसा नहीं है आकाश कुसुम जैसा नहीं है ब्रह्म नरमिशाण जैसा नहीं है अनिर्वाच्य होते हैं शब्द तो प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता है सचित एकतान से ब्रह्मा ब्रह्म के सत्रूप चित्रूप निरंतर सच्चिदानंद रूप से विद्यमान है सचित आनंद स्वरूप है ब्रह्म उस रूप से हर पदार्थ में सचित आनंद भाष रहा है सचित आनंद दो अंग से निकालो ब्रह्म यही दर्शन हो जाएगा हर पदार्थ जिसको मनुष्य बोलते हैं नाम को निकाल दो मनुष्य नाम निकालो आकृति को निकाल दो ये दिख रहा ने, ये सब शरीर हड्डी, दिमाग शादी इसको हटाओ ये दो तत्व हटाने पर जो बचता है तीन तत्व बचता है अस्थि भाती प्रियेगा वो ब्रह्म का स्वरूप है नाम रूप माया का स्वरूप है रूप माने आकार नाम मान जो नाम होते हैं ये अज्ञान का स्वरूप है माया का स्वरूप है अस्थिभा प्रियम नाम और रूपम से शक पंचक, पंचकम आद्य त्रय आद्यम आद्यत्रयम आध्यत्र, ब्रह्मरूपम जगत रूपम तत्वद्वयम पंचदश में कहा है अस्ति भाति प्रिय नाम रूपे पांच हर वस्तु में पांच तत्व है पांच वस्तु मिलते हैं पाए जाते हैं उसमें से पहले वाला अस्ति भाति प्रिय ये तीन तो ब्रह्म का स्वरूप है और दो अंतिम है जो नाम रूप जगत का स्वरूप है तो जगत का स्वरूप हटाओ तो प्रत्येक में ब्रह्म दर्शन हो सकता है उसमें प्रत्येक रहेगा ही नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा उसका मना पढ़ाने पर क्या रहेगा कुछ नहीं बोले स्थिति है प्रत्येक वस्तु में कहा सिद्धांत ने न था नाचित हूं सचिदा सचित एकता ने निरंतर सचित आनंद स्वरूप एक स्वरूप है ब्रह्म का शब्द प्रमाणाद अविषयत्व शब्द तो प्रमाण मन से अविषयत्व तो दृष्टता शब्द प्रमाण से अविषय रूप से देखा जाता है शब्द प्रमाण है एक अभिवादित्व आदि तत्व आदि शब्द प्रमाण है शास्त्र प्रमाण है अविषयित्व अभिशार ने दृष्टत्व अविशय रूप से ब्रह्म को जाना जाता है किस रूप से शब्द हाँ। के द्वारा अभिषय नहीं बना जाता है शब्द प्रमाण है श्रुति लौकिक शब्द प्रमाण नहीं है श्रुति प्रमाण है शब्द प्रमाण प्रमाणात् शब्द प्रमाण अविषयित्व न दृष्टत् अविषय रूप से देखा गया च्य तो नहीं अवाच्य रूप से जाना जाता है यदि उक्त में सिद्धांत में कहा गया था उसी बात है यद्धि इत्यादि कहा था यद्धि इंद्रिय गम्यम वस्तु जो इंद्रिय गम्य इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है घटादी है इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है यद ही मानी अस्मात्त यद इंद्रिय गम्यम वस्तु जो वस्तु इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है घटा अधिक कौन वस्तु घटादि वस्तु है तद अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय वो वस्तु में दो बुद्धि में से एक बुद्धि का अनुगत विषय होगा ज्ञान का विषय बनेगा अस्थिबुद्धि का अनुगत तो हो सकता है घटाधि यदि है तो अस्थिबुद्धि का विषय बनेगा वो अस्थि जन्य ज्ञान का विषय बनेगा वृत्ति का विषय बनेगा अथवा नास्ती बुद्धि अनुगत प्रति नास्तिक बुद्धि अनुगत रूप जो ज्ञान का विषय बनेगा वृत्ति का विषय बनेगा ये दो में से एक होता है इंद्रिय गम्य वस्तु में अस्थिबुद्धि नास्तिक बुद्धि वही लगते हैं कि जो ग्यय है यहां जो कहा हुआ ज्ञाय है ऐसा अस्थि बुद्धि नास्तिक बुद्धि से अतिरिक्त क्या है ये तो क्या है कहा गया प्रभुशा कहा गया है तो अतिद्रियत्व इंद्रिय का विषय नहीं है अतिक्रमण है इंद्रियों का जहां इंद्रिय काम नहीं करती जहां शब्द ही प्रमाण कहा शब्द मात्र एकमात्र शब्द प्रमाण शब्द कौन श्रुति श्रुति प्रमाण है इसी से जाना जाता है इंद्रियों के द्वारा दे, दे, देख करके परमात्मा दे नहीं दे देखा जाता सुनकर के नहीं होता शब्द प्रमाण है ये कहना है शब्द के प्रमाण घटाधिपत तो उभय बुद्धि अनुगत प्रत्य विषय विषय न विषयत्म का न घटादि उभयपद कहा जैसे घटादि के समान उभय बुद्धि बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं होता ब्रह्मा तो न सत्यनाथ सदुचय था ठीक है सतवी ने असदी ने जो कहा ये ठीक है परोक्तम विरोधम अनुगत पूर्वाधि ने विरोध दिखाएगा वो ज्ञाय है गाना तद ज्ञा बोलना और शब्द का विषय नहीं बनता बोलना विरोध तो होता है ये कहा था पूर्वादी ने विप्रसिद्धम तत् अस्थि शब्द पूर्वादी ने कहा था वो ज्ञाय है ज्ञान ज्ञान का विषय बनता है अस्थि शब्द नहीं कहा जाता विरोध कहा था पूर्वादी ने उसको खनन करते हैं तो उत्तम इत्यादि कहा था पूर्वादी जो कहा था विरुद्धम उच्यते ज्ञम ताना ज्ञाय है कि सत्य नहीं असत नहीं गाना विरोध है ज्ञाय होगा तो ये होगा असत होगा जो पूर्वाधि कहा था न विरुद्धम सिद्धांत वही कोई विरोध नहीं है क्यों श्रुति अवस्तम्भ ने रहा श्रुति के सहारे से खनन करते हैं वो तो भी है और माने सब्द से नहीं भी कहा जाता उसको। भी नहीं असत वाच्य भी नहीं क्योंकि ग्य है जानना है उसका फल क्या होगा अमृतत्व उच्चते का हुआ यज्ञात अमृतत्व उच्चते का हुआ जिसको ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता ठीक है सा विरुद्ध आता है तो पूर्वादि ने सिद्धांत ने बोला था भाई जैसे अन्यदेव तद विद्यता कहा हुआ था सिद्धांत ने दिया था देखो क्यों न पर आया है कार्य से कारण से भी भिन्न जैसे बताया है तो जो अस्थि शब्द का बातचीत तो कार्य कारण होगा संसार और संसार का कारण यही होगा ब्रह्म संसार भी संसार कारण भी नहीं इसलिए अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता क्यों वस्तु है श्रुति प्रमाण है सिद्धांत का तो श्रुति दे दिया अन्य वद्वित अवित सिद्धांत के द्वारा दिया तो पूर्वाधिक कहता है यहाँ सा विरुद्धार्था ना वो श्रुति जो आपने दिया ना के ना अन्य तद्वित हो वो श्रुति सा मान श्रुति वो श्रुति भी वृद्धार्थ ना वो विरुद्ध है वो विरुद्ध अर्थों को बोल रही है ज्यय है और सत्य नहीं जाना जाता ऐसे बोलना अन्यदेव तद्वित हो तो अविता बोल रहा दोनों से क्या हो कार्य से विभिन्न कारण से विभिन्न तो, तो अनिर्वाष्य ही होगा वुार्थ्य तो अप्रामाण्य स्तृति अप्रमाण होने पर पूर्व आदि बोल रहा है दृष्टांत महा अप्रामाण्य में दृष्टान्त है कैसे अप्रामाण्य स्तुति जैसे यज्ञ के लिए मान यज्ञ मंडप बनाने के बाद में वो उसको जानता है स्वर्ग को आए या नहीं ऐसा उन्होंने यज्ञ नहीं कर पाए गुरुद्वार्थ को बोल रही स्मृति ठीक इस प्रकार की गुरु अर्थ को बोलती है विदिता और अविधि से कोई पदार्थ अन्य होता ही नहीं कौन होता है तो वो बोलती है हाँ, अन्य अन्यदेव तत्विदा तथा उसी प्रकार जिस प्रकार कोई तत्वेदा इत्यादि श्रुति है कोई तदवेदा यदि अश्विन लोग अस्थिवाद हुआ उस लोक में अमुस्मिन लोग उस लोक में वो है या नहीं फल स्वर्ग फल है या नहीं यहां पर सर्वस्व दान दे रहा है वहां मिलना कि नहीं मिलना कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा चंदुकुमारी भट्ट जी ने कहा संदेह अनुभव करना चाहिए बोला है नास्तिकचेत तवरो हानि अस्तचेत नास्तिको हतः संदिग्धे विपरियलो के कर्तव्य धर्म संचय कुमारी भट्ट जी कहते हैं श्लोक बात में बोलते हैं नास्तिकचे तवरो हानि नास्तिक के लिए बोलते हैं हे नास्तिक यदि स्वर्ग नहीं है लो तुमने थोड़ा एक आदि कर दिया थोड़ा बहुत ब्राह्मणों को दान दिया तुम्हारी कोई हानि नहीं विशेष नहीं जीविका चलती रहेगी यदि नहीं है चेत मानी यदि स्वर्ग नहीं है तो तुम्हारी कोई हानि विशेष नहीं है थोड़ा सा कर दिया खिला दिया लोगों को तो तुम्हारी कोई हानि नहीं अस्तिचेत यदि स्वर्ग है और तुमने एक आदि नहीं किया तो नास्तिको होता तुम मारे जाओगे नास्तिकचेत तबरो हानि अस्तिचेत नास्तिको होता है यदि है स्वर्ग आदि और तुमने नहीं किया उसके लिए कोई दान पुण्य आदि नहीं किया तो क्या होगा तुम मारे जाओगे नरक भोगना पड़ेगा तुमको संदिग्ध भी परे लोग परलोक के, पर लो के विषय में संदेह होने वाले से भी संदेह तो होना ही नहीं चाहिए शास्त्र बोलता है तो संदेह होना ही नहीं चाहिए यदि संदेह होता भी हो तो कर्तव्य हो धर्म संचय फिर भी धर्म का संचय करना चाहिए ऐसा कहा कुमार लिपट नास्ते से तब हानि नास्तिको से हा। यदि है तुमने नहीं किया आदि तो मारे गए तो और नहीं है स्वर्ग मान लो तुमने एक आदि कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई थोड़े बहुत खा लिया लोगों ने तुम्हारी कोई इतने परेशानी होनी नहीं है कोई हानि होनी नहीं है नास्त तब नो हानि यदि स्वर्ग आदि नहीं तुमने क्या कोई विशेष हानि नहीं तुम्हारी अस्त चेत यदि है तो नास्तिको नास्तिक आ जाएगा इसमें संदिग्ध भी परे लोग परलोक विषय संदेह होना ही नहीं शास्त्र प्रमाण उसमें प्रत्यक्षादी प्रमाण का विषय तो है ना परलोक शास्त्र के द्वारा ही जाता है तो ना, अस, ना, ए, आ, संदिग्ध भी परे लोग कर्तव्य धर्म संजय धर्म करना ही चाहिए ऐसे कुमारी कहते हैं तो साफ ही विरुद्धार्थ तो अपराण्य दृष्टांत पूर्व आदि ने कहा कि भाई वो के नोपन से जो श्रुति दिया आपने अन्य देवता ब्रह्म के बारे में कहा करके कहा वो श्रुति विरुद्ध बोलती है कैसे जैसे तो कोई तद्वेद इत्यादि सुरती अप्रमाणित है ना वो भी अप्रामित है पूर्वाधि बोलता है साफ ही वो सूर्ति भी क्यों परिषद भी वृद्धार्थत्व दृष्टांत दृष्टान्ता वहा वृद्धार्थ होने के कारण अप्रामाण्य है इसमें दृष्टांत पूर्वाधि दिया यथा इत्यादि पूर्वाधि कहा था यथा यज्ञ साल आरभ्य कोई तदवेय यज्ञ के लिए यज्ञ मंडप तैयार कर दिया उसने उसके बाद शंका आ गई यदि अस्विन लोके अस्थि बा न उसक में वो फल है मिल रहा है नहीं मिल रहा है ऐसे शंका आने पर वो श्रुति विरुद्ध बोल देते थे तो यज्ञ कर नहीं पाएगा ठीक ऐसा ही उस श्रुति ऐसे पूर्ववादी बोलेगा माने इसके लिए विधि वाक्य क्या होगा ये तो अर्थवाद वाक्य है सिद्धांति बोलना चाहते हैं विधि के लिए अर्थवाद होता है तो विधि क्या है तो कहा प्राचीन वंशम करोती यह विधि वाक्य है लेट लकार का प्रयोग कर दिया है पूर्व प्राचीन मैंने पूर्व के तरफ वंशम करोती मैंने दस आठ लंबा यज्ञ के लिए मापदंड लेता है इतना यज्ञ बनता है दसात लंबाई को वंश बोला गया यहाँ प्राचीन वंशम को पूर्व दिशा के तरफ दस आठ लंबा यज्ञ मंडप बनाता है दस आठ लंबा दस आठ चौड़ा करके एक मंडप बनाता है, यह है, यह है, भीदी। भीदी है। ऐसा याग्ञ मंडप बनाने की तरीका उसके बाद में आया एग्ञमेंटप तैयार हो गया पूर्व दिशा के तरफ दस आठ लंबा चौड़ा करके एक मंडप तैयार कर दिया उसके बाद शंघ का आगे मन में कोई तदबेद यदि अश्मिन लोग अस्थि ऐसा हुआ यदि पारलौकिक फल्ञानुष्ठान्थम पारलौकिक फल है अहलौकिक फल नहीं है एक अनुष्ठान परलोक में मिलने वाला फल है श्यादि जो होते हैं अनुष्ठान करते हैं। खेती आदि करते इसी लोग को मिलने वाला फल है किंतु यज्ञ आदि का कर्म का फल परलोक में और पर शरीर में मिलेगा इस शरीर में नहीं मिलेगा पारलोकम इत्यादि कहालोकलौकिक फल यज्ञानुष्ठान्थम पारलौकिक फल जो होता है एक लिए अनुष्ठान किया शाला निर्माण प्रस्तुत करे शाला मन यज्ञ मंडप का निर्माण करके आगे संग आगे मन में तैयार होने के पश्चात कोई तदवेद इत्यादि श्रुति आ गई उसने समझ लिया कोई तदवेद यदि मुस्लिम लगे अस्तिवा ने बा है या नहीं उस लोग में फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा या क्यों बर्बाद करे ऐसा तो ना हो गई इत्यादि परलोक सत्व संधि परलोक के अस्तित्व में पर शरीर संबंधित फल में संदेह करने लग गया संधिहाना यथा विरुद्धार्थ श्रुति जिस प्रकार विरुद्ध अर्थ को बता रही श्रुति वो है या नहीं और प्रमाण जो श्रुति प्रमाण नहीं है ठीक इसी प्रकार एवं विदिता अवित अन्य पूर्वादि का कहना है इसी प्रकार जो अन्य विदिता अथवादिता चयनों परिषद जो, जो बोल रहा है यह श्रुति ठीक उसी प्रकार विरोधी है यह पूर्वादि ने कहा सिद्धांत बोलते हैं नियम श्रुति वृद्धार्थे अमानतया हाथव्य ये जो श्रुति है ना कैनो परिषद जो कहा अन्यद्वित यह अमानता नहातव्यु वृद्धार्थ होने से प्रमाण नहीं करके त्यागना नहीं चाहिए वहा त्यागे ना नहातव्य त्यागना नहीं चाहिए नियम पूर्व नकार है यह श्रुति को त्यागना किस श्रुति को अन्यता जो कैनो परिश्रति है ये त्यागना नहीं चाहिए त्यागने योग्य नहीं है क्यों <गर्य> ब्रह्मणी अद्वितीय है जो ब्रह्म अद्वितीय है एकमात्र है अद्वितीय है प्रत्येकता प्रतिपादन प्रत्यक्ष प्रतिपादन प्रत्येक तल लगा दिया है प्रत्येक शब्द तल करते प्रत्यकता प्रतिपादन है न तो लगा दिया तो प्रत्यक तो होता क्या होता या ja तल लगा दिया तल अंतम स्त्री तल अंत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ताप लगा दिया प्रत्यकता प्रतिपादन प्रत्यक ये आत्मा ही ब्रह्म है यह प्रतिपादन करती है श्रुति कौन अन्य अन्यदीपिता अथवा प्रत्येक बने आत्मा आत्मत्व प्रतिपादन के द्वारा अद्वितीय ब्रह्मी जो अतिथी ब्रह्म प्रत्यक्त वह ब्रह्म में प्रत्यक्त सिद्ध करते है श्रुति क्या करती है यह आत्मा ही है ब्रह्म ये सिद्ध करती है प्रतिपादन है ना मानत्व प्रमाण है कौन वो श्रुति अन्य मानवित्य उत्तर महा उत्तर दिया नौ कहा ने न विदित अविदता अन्युति अवश्य विज्ञान प्रतिपादन कहा था विदित अविदता अन्य कहने वाली श्रुति है आत्मा कार्य से विभिन्न कार कहने वाली श्रुति का अवश्य विज्ञान अवश्य उसको जानना चाहिए इसके लिए प्रतिपादनपरक्रुति उसको जानना चाहिए विद्युत अवित से भिन्न है उसको अवश्य जानना चाहिए ऐसा बोलने में तात्परिक स्त्रुति प्रमाण है श्रुति में कहा पूर्वाधिक उठाई थी पूर्वाधिक ने सिद्धांति उसका खंडन करने के लिए बोलते हैं यद तो को ही इत्यादि उतार पूर्वादी कहा था विरुद्ध अर्थ है विरुद्ध अर्थ वाली है कौन कैनो श्रुति जैसे कोई तदवेद इत्यादि विरुद्धार्थ को, को प्रतिपाद करती है कोई तदवेद मैंने एक करने के लिए एक ये मंडप तैयार कर दिया उसके बाद शंका आ गई कोई तदवेद यदि अश्मन लोके तद अस्थि नो है या नहीं ये नहीं कर पाएगा तो यद तो पूर्वाज जो कहा था विरुद्धार कोई इत्यादि श्रुति उदाहरण दिया था विरुद्ध अर्थ के लिए क्या दिया था वृद्ध अर्थ को बोलती है जिस प्रकार वो स्वृति बोल रही है कौन कोई इत्यादि, उदाहरण दिया था पूर्वादी ने असत, वो ठीक नहीं है, उदाहरण ठीक नहीं हुआ केनोपरिता उदाहरण गलत है वो तद असत अर्थवाद विधि अर्थवाद वाक्य है वो तो विधि का शेष है विधि बी, क्या है प्राचीन वंशम करो विधि वाक्य है उसके अर्थवाद है वो अर्थ विदिशे स्वार्थे स्वार्थेतात्पर्या अर्थवाद अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रखता अपने स्वार्थ में तात्पर्य अपने विषय पर तात्पर्य नहीं रखता और केनो श्रुति अपने विषय में तात्पर्य रखती है इसलिए केनो परिषद को उस स्त्रुति की तुलना नहीं करनी चाहिए कोई तत्व के साथ तुलना नहीं होती यथार्थवादी है वो यथार्थवादी है कौन कोई तद्व्यता मानी यज्ञ करना चाहिए श्रुति यहां बोलते हैं क्योंकि यज्ञ में शंका उठाने वाले यथार्थवादी हो अर्थवाद वाक्य है वो ये सिद्धांत का एक आता यदि इत्यादि कहा था यदि अमूष्मन इत्यादि तो जो स्तृतिपूर्वाध ने दिया था यदि अमूष्मन उस लोग एक अस्थि ना इत्यादि कहा था वह तो विधि शेष अर्थवाद है विधि का शेष अर्थवाद है विधि का अंग है वो अर्थवाद है निंदा परक है वाक्य क्या है निंदा स्तुति पर वाक्य को अर्थवाद कहते हैं यही होता है आगे बोलते हैं देखो भाई ब्रह्म को इसलिए वाक्य नहीं बनाया जा सकता लक्ष्य रूप से समझा जा सकता है बाच्य नहीं इसे जाति आदि चारों नहीं है ब्रह्म में जाति गुण क्रिया संबंध यह चार के द्वारा व्यक्ति का पहचान होता है बाच्य बनाया जाता है किंतु ब्रह्म में चारों नहीं है यही कहना है यत्र जाति आदि मतों जिसमें जाति आदि आदिमान जो पदार्थ होगा जाति आदि मत्व तो धर्म जिस तरह रहेगा स्वाभिक पदार्थ होता है शरीर आदि में होता है जाति आदि मान जाति है गुण है क्रिया है संबंध है सावय पदार्थ में होता है ब्रह्म निर्भय उसमें संभव संभव नहीं है यत्र जाति आदिमतों जो जाति गुण क्रिया संबंध जिसमें हो तत्र उसमें वाच्यत्व तो, उसमें वाच्यत्व तो आता है शब्द वाच्यत्व तो उसी में होता है अस्थि नास्ती शब्द वाच्यत्व तो उसी में किस किसमें जिसमें जाति आदिमत्व होगा मतलब जाति मान जो व्यक्ति होगा वही होगा यथा गबादो जैसे गो बोलते हैं गो बोलते हैं जाति से लेकर गो बोलते हैं ब्राह्मण बोलते हैं जाति को लेकर बोलते हैं पाचक पाठ का बोला जाता क्रिया को लेकर बोला जाता है शुक्ला कृष्ण इत्यादि बोला जाता है गुण को लेकर के बोला जाता है संबंध को लेकर के बोला जाता है संबंध लगता हो यथागवाद हो गाय आदि का दृष्टान दिया है ना ब्राह्मण जाति आदि मत ब्रह्म में जाति मान कोई भी धर्म नहीं जाति भी नहीं गुण भी नहीं क्रिया भी नहीं संबंध भी नहीं अतः तस्चत्व जिससे ब्रह्म अवाच्य होता है जिसको वाच्य बनाना हो चार में से कोई चाहिए जाति गुण क्रिया संबंध चाहिए तस्वीर ब्रह्म अवाच्यत्वा कन निषे है अबाच तो निषेध है नहीं वो तब जो जाति गुण क्रिया वाले हैं उनके निषेध द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान कराना चाहिए जा जो जाति वाला ब्रह्म नहीं है गुण वाला ब्रह्म नहीं है ऐसा ऐसा समझना चाहिए तो ब्रह्म है जाति वाला नहीं है जो शरीर आदि जाति वाले होते हैं ब्रह्म नहीं है काला द्वारा पाना गुण वाला शरीर होता वो ब्रह्म नहीं होता क्रिया वाला शरीर होगा ब्रह्म नहीं होता और संबंधी भी शरीर बनता है अमुक का संबंध ब्रह्म नहीं होगा इनके माने निषेध के द्वारा निषेध अवधि रूप से समझना चाहिए उसको बाच्य तो नहीं आएगा माने शब्द के द्वारा न कहे जाने पर भी ज्ञान उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता इतर को व्याकृति करना इनको वाच्य बना के निषेध कर देना ब्रह्म से भिन्न जाना जाता है अवाच्य होने पर भी जाना जाता है, एक है। था। था ये कहना है से कहते युक्त संगत है ब्रह्म अवाच्य होना युक्ति संगत है अवाच्य होने पर भी ब्रह्म है युक्ति संगत है सर्वो ही शब्द इत्यादि कहा था ठीक है नोच्यते निषेध नहीं व्यवदेश सदस्यतादिश् ब्रह्म नोच्यते है उसके आगे ये लगाना है निषेध नहीं वह तस्य उपदेश सदस्यवादी शब्दों के द्वारा निषेध के द्वारा ही उसका उपदेश होता है किसका ब्रह्म का शब्दों का विषय का निषेध करेंगे सतसवादी शब्दों का जो विषय होगा उसके निषेध के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है उसके उपदेश हो गया शेष कहां लगाना नोत्यते क्या नोत्यते थानू भाष्य सतसवादी शब्द नोत्य कहने के बाद निषेध है नश्य उपदेश है निषेध के द्वारा ही उसका उपदेश होगा सदा सदा के शब्द वाच्य के द्वारा जो होगा उसका दोनों के निषेध के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है जात्यादिमत हो अर्थ हो अच्छा जातियादिमान जो विषय होगा उसी बातचीत तो आएगा क्या आएगा जो जातिवान होगा गुणवान होगा क्रियावान होगा संबंध वाला होगा संबंधी होगा उसी में माने बाच्यत्व तो आएगा ब्रह्म में नहीं है बाच्यत्व तो नहीं आता किंतु ज्ञान होता इतर व्यापृत्ति के द्वारा परिचय होता उसका संगति वही पर संगति है शक्तिग्रह वही है बाच्यत्म संगति वही शक्तिग्रह वही होता जाति आदिमान होगा इस जाति का संबंध इस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति हो गया ब्राह्मण ब्राह्मण तो जाति को लेकर के ये क्रिया इसके साथ संबंध है इसके लेकर ये इसको बोले पाठक पाचक आदि बोला जाएगा जाए। एक गुण इसमें काला है गोरा है जो भी होगा गुण को लेकर के उसका परिचय कराया जाएगा संबंध को लेकर कराया जाता है चारों नहीं है ब्राह्मण जाति आदि मतो अर्थ जाति जाति आदिवान जो विषय हो अर्थ माने विषय जो जाति आदि धर्म संयुक्त तो विषय होगा उसी में बातचित्व है तत्व संगतिम शक्ति का संबंध वही है किसका माने तत्त्व शब्द का एक विशेष स... में शक्ति है विषय में शक्ति है जैसे घट एक शब्द है उसका विषय होता है कुंभगुरु पदार्थ घट शब्द का अर्थ यही परिचय करा माना व्यक्ति और अर्थ विषय मान विषय और विषय के जो संबंध होता है उसमें शक्ति का अर्थ विषय ज्ञान और विषय दो होते हैं तो दोनों का जो संबंध होगा ये उसी को शक्ति कहा जाता है एक आध सर्वोही इत्यादि एक आध सर्वोही शब्द ही बने इस सारे के सारे शब्द जितने भी है प्रयोग करते हम किसके लिए विषय प्रकाश करने के लिए विषय को जानकारी देने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ हो अथवा श्रेमाण शब्द हो श्रोता बढ़ता प्रयोग करता हो या श्रोता शोधता हो जितने भी शब्द होते हैं श्रोतृवीर जाति क्रिया गुणा संबंध द्वारा जाति क्रिया गुण के संबंध के माध्यम से संकेत ग्रहण प्रति जो संकेत ग्रहण के लिए ना शक्ति ग्रहण के लिए कारण बनते जाति आदि कोई भी नहीं जानता तो शक्ति ग्रहण नहीं पाएगा ब्राह्मण तो जाति इसमें है नहीं जानता हो तो ब्राह्मण कहने पर भी नहीं पहचान सकता वो व्यक्ति ये ब्राह्मण है नहीं जान सकता है। क्या है इसमें ब्राह्मण तो जाति है जो समझता हो दोनों का संबंध दिखता हो ब्राह्मण तो जाति का जो व्यक्ति का तो वही यह ब्राह्मण है करके समझ सकता है संकेत ग्रहण प्रति संकेत के प्रति, शब्द बने द्वारा अज्ञात संगत वाह जो शब्द सुनाई नहीं वो तो अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकते अथवा सुना तो है जातियादि द्वारा अज्ञात संगत जाति आदि के द्वारा संगति ज्ञान नहीं है शक्ति ज्ञान नहीं है यह जाति का इसके साथ संबंध नहीं है इस क्रिया का इसके साथ संबंध नहीं संबंध नहीं है ऐसा नहीं जानता अथवा इस गुण का इसके साथ संबंध नहीं ऐसा नहीं जानता वहां पर शब्द प्रयोग सुनने पर भी ज्ञान नहीं होगा अर्थ ज्ञान नहीं होगा अश्रुत शब्द हो चाहे जाति आदि द्वारा अज्ञात संगत अथवा जाति आदि द्वारा अज्ञात है शक्ति जिसकी शक्ति ज्ञान नहीं हुआ शब्द ऐसा जो शब्द होगा बोधकत्व उसमें बोधकत्व तो नहीं रहा अर्थ ज्ञान नहीं करा सकता वो अदृश्य देखा ही नहीं गया है इत्याथा बोधिया था नान्य था, था अदृष्टत्व ये चारों के बिना शब्द अपने विषय का ज्ञान प्रतिपादन नहीं कर सकता क्यों देखा नहीं गया कहीं भी ये चारों में से कोई एक चाहिए समय हो गया है यह रखकर ओम पूर्णमे पूर्ण पूर्ण पूर्ण देवाशिष्य ओम ओ गा